का प्रिय नाम ओम का उच्चारण करेंगे ओ उपासना में आसन को व्यवस्थित करने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए धीरे धीरे उठाइए और ऊपर दोनों हाथों को मिला दीजिए ऊपर की ओर खींचिए अधिक से अधिक ऊपर की ओर खींचिए संपूर्ण शरीर को टाँध दीजिए जितना अधिक ऊपर की ओर खींच सकते हैं और शरीर की स्थिति को स्मरण रखिए कमर पीठ गर्दन ऐसे ही रखते हुए केवल हाथों को नीचे लाएंगे शरीर का शेष भाग वैसे ही रहेगा धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए अपने घुटनों के ऊपर अथवा गोदी में यथानुकूल रख लीजिए लंबा गहरा श्वास धीरे धीरे भरें और धीरे धीरे छोड़ें मन को श्वास के ऊपर केंद्रित करें आसन की सिद्धि के लिए प्रयत्न शिथिल का अभ्यास करेंगे पैरों की उंगलियों को ढीला छोड़ दीजिए मन अनुभव करें ये उंगलियां स्वतः स्थित है इसके लिए मुझे बल लगाना आवश्यक नहीं है दोनों पादों को टखनों को ढीला छोड़ दीजिए, अनुभव करें ये स्वतः स्थित है इसके लिए मुझे प्रयत्न करना नहीं पड़ रहा है दोनों पिंडलियों दोनो को ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दीजिए दोनों घुटनों को ढीला छोड़ दे को ढीला छोड़ दे शिथिल कर दीजिए मन ही मन हल्कापन अनुभव करें संपूर्ण शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहे आगे की ओर न झुकें आगे की ओर झुकने से घुटनों में जंघाओं में पिंडियों में दर्द होता है सीधा बैठेंगे शरीर का भार नितंबों के ऊपर रहेगा तो दर्द नहीं होता है और लंबे काल तक हम आसन में स्थिर होकर बैठ सकते हैं कमर का भाग नीला छोड़ दीजिए पीठ का भाग नीला छोड़ दीजिए छाती और पीठ का भाग शिथिल कर दीजिए मनी मन ढीला छोड़ दीजिए दोनों कंधों को ढिला कर देंगे बल लगाने से ऊपर हाथों को उठाने में अनुभव होता है मैं पकड़ कर रखा हूं और जैसे ही बल हटा देते हैं छोड़ देते हैं हाथ लटक जाते हैं नीचे गिर जाते हैं वैसे ही हाथों को स्वाभाविक अनुभव करें बल नहीं लगा रहा हूं अपने आप स्थिर, गर्दन का भाग ढीला छोड़ दीजिए शिथिल कर दें चेहरे में प्रसन्नता का भाव हो गाल की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दीजिए हल्कापन अनुभव करें दोनों आंखें कोमलता से बंद रहेगी दबाव न हो अत्यंत सामान्य रूप से बंद रखें सिर का भाग नीला छोड़ दें शिथिल कर दें संपूर्ण शरीर का एक बार अवलोकन करेंगे पूरे शरीर में हल्कापन सहज स्थिति सरलता का अनुभव करें सीधा ईश्वर के साथ संबंध बनाएंगे हे ईश्वर आसन की सिद्धि के लिए हमने जो प्रयत्न शिथिल किया है वह सब प्रभु आपकी प्राप्ति के लिए है आपका साक्षात्कार करने के लिए है आपकी सतत अनुभूति हमारे अंदर बनी रहे आरंभ से अंत तक हम आपकी अनुभूति करें हे ईश्वर आपकी प्राप्ति के लिए हम प्राणायाम करेंगे प्राणायाम के माध्यम से प्राण को रोककर मन की एकाग्रता उत्पन्न करेंगे जिससे हम आपकी प्राप्ति कर सकें। आज हम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम करेंगे मैं संक्षेप में ओम का उच्चारण करूंगा उस समय प्राण को रोक देंगे चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो जहा का तहा जीव का तो रोकना है और मन में ओम का जप करेंगे जो प्राणायाम मंत्र जानते हैं प्राणायाम मंत्र जप करेंगे साथ में प्रभु की अनुभूति बनाए रखेंगे जब और रोका ना जाए श्वास को सामान्य कर देंगे लंबा गहरा श्वास लेंगे लंबा गहरा छोड़ेंगे पुनः ओम कहने पर रोकेंगे ऐसा हम तीन बार अभ्यास करेंगे प्रभु की अनुमति बनी रहे इसको ध्यान रखेंगे ओम, प्राण को रोकना है आपको ओम का जप मन में करना है उच्चारण करने से प्राण को रोक नहीं सकते प्राण को रोक लीजिए चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो जो का क्यों रोक देना यह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है मन में ओम का जप करेंगे और जब रोका ना जाए स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे धीरे धीरे श्वास भरेंगे धीरे धीरे छोड़ेंगे पुनः रोकेंगे श्वास को रोक लीजिए चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो मन में होम का जप प्रभु की अनुभूति बनाए रखें जब और रोका न जाए स्वाभाविक धीरे धीरे श्वास लेना धीरे धीरे छोड़ना इस प्रकार तीसरे बार प्राणायाम करेंगे रोक लीजिये प्राण को चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो अवरोप देंगे स्वामान्य स्थिति में आ जाएं, हे परमेश्वर इस जीवन में आपकी प्राप्ति के लिए मैंने विशेष पुरुषार्थ नहीं किया अन्य कार्यों में आज तक के जीवन को लगाया हे प्रभु हे पिता अब मेरे प्रति दया कीजिए आगे में आपकी प्राप्ति में सफल हो जाऊं, ऐसी कृपा करिए प्रभु भावना बनाइए प्रभु के प्रति आदर का भाव श्रद्धा का भाव प्रेम का भाव और अपने जीवन की मुख्य आवश्यकता को अनुभव करने से प्रत्याहार स्वयं सिद्ध हो जाता है भजन के माध्यम से भी हम प्रत्याहार कर सकते हैं विचारों के माध्यम से भी हम प्रत्याहार का अभ्यास कर सकते हैं आज हम प्रार्थना पूर्वक प्रत्यार का अभ्यास करेंगे एक बार मैं बोलूंगा अगले बार आपको बोलना है जो मिलाकर बोल सकते हैं वो बोलेंगे नहीं तो मन में भावना बनाएंगे हे नाथब तो ऐसी दया हो जीवन मेरा निराथक जाने न पाए हेना थो तो, ऐसी दया हो जीवन मेरा निराथक जाने न पाए यह मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बन न पाया तेरे बनाए यह मन न जाने क्या क्या दिखाए कुछ बंद पाया तेरे बनाए मन में भी ऐसा ही भाव बनाइए जैसा शब्द बोलते हैं प्रभु के प्रति ऐसे ही प्रार्थना का भाव मन में पन कीजिए संसार में ही आसकर दिन रात अपने ही मतलब को कहकर संसार में ही आसकर दिन रात अपने ही मतलब को कर सुख की लीलाख दुख कस कर यह दिन अभी तक यू ही बिताए सुख की लीलाख दुख कस कर ये दिन अभी तक क्यों है मिता है हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थ न पाए यह योग्यता दो सतकर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर लो यह योग्यता दो सतकर्म कर लो अपने हृदय में सद्भाव भर भरलो नरतन साधन भव सिन्ध तरलो ऐसा समय फिर आवे न आवे नरतन साधन भव सिन्ध तरलो ऐसा समय फिर आवे नवे हे नाथव तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक जाने न पाए हे नाथब तो ऐसी दया हो जीवन निरथक जाने न पाए जीवन निरर्थक जाने न पाए ऐसा ही भाव मन में मनाइए प्रभु की प्राप्ति के बिना जीवन निरर्थक है प्रभु प्राप्ति की ओर हम बढ़े यही जीवन की सफलता है हे ईश्वर आपकी प्राप्ति के लिए हम ध्यान के लिए बैठे हैं हे प्रभु आपकी कृपा से ही हम आपकी प्राप्ति कर सकते हैं हे प्रभु अब अब हम ऐसे जगा दीजिए कि हम कभी भी आपसे विमुख ना हो इस उपासना काल में सतत आपके प्रति जागरूक रहें, ऐसी कृपाओ प्रभु भजन के, के माध्यम से इंद्रियों को मन को बाहर के विषयों से रोकने में सहायता मिलती है अब धारणा का अभ्यास करेंगे हे प्रभु हमारी धारणा सिद्ध हो धारणा केंद्र में मन को स्थिर रखकर हम आपका ध्यान करना चाहते हैं मन को एक स्थान पर स्थिर कर लेंगे, उसी स्थान की सूक्ष्म अनुभूतियों को जानने का प्रयास अंतवृत्तिक बनने से धारणा केंद्र की अनुभूति होती है जागरूकता के साथ अनुभव करें शांत एकाग्र होने से हृदय के स्पंदन में अनुभव में आते हैं और अधिक एकाग्र होने से मन को एक केंद्र बिंदु पर स्थिर कर पाते हैं जैसे शरीर के किसी भाग में कांटा चुभ जाए मन तुरंत उस स्थान पर पहुंच जाता है वहां की संवेदनाएं अनुभव होते हैं उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक मन को एक केंद्र पर लगाकर धारणा का अभ्यास करते हैं उस स्थान की अनुभूतिया होती है बाहर के विषयों से मन को हटाना है अंतवृत्तिक बनाना है धारणा में सिद्धि होने पर ध्यान में सफलता मिलती है धारणा ध्यान की भूमिका है अभ्यास करेंगे पूर्ण एकाग्रता पूर्ण शांत स्थिति पूर्ण जागरूकता धारणा के पश्चात हे प्रभु आपका ध्यान करना चाहते हैं उसके लिए हम आत्मअस्तित्व का अनुभव करते हैं शरीर से मैं पृथक हूँ इंद्रियों से भी पृथक हूं इंद्रियों का संचालक हूँ, मन से पृथक हूँ, मन के विचारों का ज्ञाता हूँ। बुद्धि से मैं अलग हूँ बुद्धि के निर्णयों को जानने वाला मैं आत्मा हूँ हे प्रभु हमें आत्मबोध कराइए प्राकृतिक पदार्थों से अपना अस्तित्व पृथक अनुभव कराइए तत्व अणुस्वरूपू चेतन हे प्रभो हे पिता आप सर्व हैं, आपके अंदर ही हम सब डूबे हुए हैं सारा संसार आपके अंदर डूबा हुआ है सर्वत्र आप विद्यमान हैं, ऐसा हमें अनुभव कराइ प्रभु मैं चेतन आत्मा सर्वत्र आपकी अनुभूति कर रहा हूँ हे भगवान जैसे हम चेतन आत्माएं एक दूसरे को जानते हैं ऐसे ही प्रभु आप प्रत्यक्ष इसी समय मुझे आप जान रहे हैं मैं आपको जानने का प्रयत्न कर रहा हूं और आप सदा सर्वदा हम सबको जानते हैं अनुभूति कराइए प्रभु प्रभु की अनुभूति को गहराई में ले जाएंगे सतत प्रभु की अनुभूति हो सर्वव्यापक और सर्वज्ञ सत्ता है यह वास्तविक है यह कल्पना नहीं है सत्य है यथार्थ है इस यथार्थता का बोध करेंगे आत्मा का पृथक अस्तित्व प्रभु की व्यापकता और प्रभु हमें सतत जान रहे हैं ये तीनों स्थिति बनाने से ध्यान करने में अत्यंत सरलता होती है ये स्थिति टूट जाए तो ध्यान में न्यूनता आती है सावधानी से स्थिति बनाए रखेंगे ध्यान के लिए आज हम उपनिषद के वाक्यों को लेंगे एक बार मैं बोलता हूं आप केवल सुनेंगे अगले बार मिलकर बोलेंगे अभी आपको नहीं भूलना है ओ सत्यम जानम अन ब्रह्म नहीं है अभी हम इसका अभ्यास करेंगे इसी स्वर से इसी लय से इसी गति से बोलना है आगे पीछे नहीं करना है जल्दी नहीं करना है शीघ्रता से बोलने से आंतरिक स्थिति बनी रह नहीं पाती है स्थिति टूट जाती है बोलने में व्याकुलता नहीं लानी है धैर्य पूर्वक बोलेंगे साथ में आंतरिक अनुभूति बनाएंगे शब्द सरल है जैसा शब्द है वैसा अनुभव करना है अनुभव करना मुख्य है उच्चारण करना गौण है श्वास भरी O yes. Satyam Jnanam Anantam Ram. सब मिलकर बोलेंगे श्वास भरिए ओ... ज्ञानम अन ब्रह्म सावधान हो जाएंगे मन में अन्य विचार नहीं लाना है केवल उच्चारण में जोर नहीं लगाना है पूर्ण रूप से प्रभु की अनुभूति के लिए प्रयत्न करेंगे पूरा प्रयत्न करेंगे ऐसा ही प्रभु का स्वरूप है सत्य स्वरूप है कल्पना नहीं है मिथ्या नहीं है भ्रांति नहीं है सत्य स्वरूप है, यथार्थ है सत्तावान पदार्थ है और वो सत्ता मीन्स आत्मा में विद्यमान है सत्य कहते ही आत्मा में परमात्मा की सत्ता की अनुभूति करेंगे ज्ञान कहते ही प्रभु हमें जान रहे हैं ऐसी अनुभूति बनाएंगे अनंत कहते ही असीम प्रभु कण कण में विद्यमान है उसका कोई आर पार और छोर हम पांच में पहुंच नहीं सकते ऐसा अनुभव करेंगे और ब्रह्म कहते ही सबसे महान सबसे श्रेष्ठ सबसे बड़ा प्रभु की अनुभूति करेंगे अनुभूति मुख्य है अनुभूति नहीं हो रही है तो भावना बनाइए ये सत्य है यथार्थ है वास्तविक है ऐसी भावना बनाकर जप करेंगे उच्चारण भले छूट जाए अनुभूति नहीं छूटनी चाहिए श्वास भरिए, हर क्षण प्रभु की अनुभूति हो सत्यम ध्यानम अनंतम ब्रह्म एक बार जप करेंगे सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्मा वैसे ही अनुभूति करिए अनुभूति के साथ साथ उच्चारण करेंगे सत्यम जान अनुमति को बनाए रखिए जो मन में अन्य विचार उत्पन्न कर देते हैं वो सावधान हो जाएंगे और अधिक जागरूकता लाएंगे संकल्प करेंगे केवल प्रभु की अनुमति करूंगा करूंगी अन्य समस्त विचारों को प्रतिबंध लगाएंगे रोक देंगे पूर्ण जागरूकता के साथ पूर्ण एकाग्रता के साथ अभ्यास करेंगे श्वास भर लीजिए ओ करेंगे मन ही मन मंद गति में उच्चारण करेंगे और प्रभु की अनुभूति करेंगे प्रारंभ कीजिए एक क्षण भी प्रभु की अनुभूति से रहित न हो खाली नहीं बैठेंगे जब अवश्य करें उसके साथ साथ अनुभूति को गहराई में ले चलिए। ज्ञान की एकतांत को ध्यान कहते हैं केवल प्रभु की अनुभूति हो अन्य कोई ज्ञान अन्य कोई विचार उत्पन्न ना हो तो उसे ध्यान कहते हैं और वही ध्यान जब स्वरूप से शून्य हो जाता है समाधि में परिणत हो जाता है मन में यह विचार उत्पन्न ना करें कि मेरी समाधि नहीं लगेगी ध्यान की उच्चतम स्थिति ही समाधि है ध्यान में यदि आपने पूरी एकाग्रता बनाई है अन्य विचार हट जाते हैं मैं ध्यान कर रहा हूं कर रही हूं ये भी जब आपको अनुभव नहीं होता है तब वह ध्यान समाधि में बदलता है केवल प्रभु की अनुमति करेंगे सूक्ष्मता से गहराई में मैं कर रहा हूं ये भी नहीं सोचेंगे केवल एक सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप चेतन अनंत व्यापक और सबसे महान बृहत ब्रह्म में हम सब विद्यमान हैं हम अपने आप को भूल जाए केवल उस प्रभु की अनुभूति करें वही समाधि जागरूक हो जाए प्रभु की अनुभूति बनाइए जो बिना शब्द के नहीं बना पाते वो शब्दों का उच्चारण करेंगे और जो बिना उच्चारण के प्रभु का अस्तित्व अनुभव करने में समर्थ है वो बिना उच्चारण किए अनुभूति के गहराई में जाए अन्य विचार कोई भी उत्पन्न नहीं करेंगे तुरंत रोक देंगे अन्य विचार आते ही मानसिक जप प्रारंभ करेंगे एक सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ चेतन सत्ता अनंत ब्रह्मांड में विद्यमान है उसी की केवल अनुभूति करनी है तन्मय हो जाना उसी के स्वरूप में मग्न हो जाना अपने आप को भी भूल जाना जैसा लोहा अग्नि में डाल देने पर उस वो अग्निमय हो जाता है ऐसे ही प्रभु के विचार में इतना तन्मय हो जाए सब कुछ भूल जाए उस तन्मय स्थिति में समाधि की प्राप्ति होती है प्रारंभ कीजिए केवल ज्ञान स्वरूप परमात्मा की अनुभूति और सब भूल जाना है सोचना ही नहीं है केवल एक ज्ञान स्वरूप ज्ञान की सत्ता सर्वत्र विद्यमान है उसी की अनुभूति लंबे काल के लिए भले ना हो थोड़ी देर के लिए कुछ क्षण के लिए प्रभु की अनुभूति हो और अपने आप को भी भूल जाए ऐसी स्थिति बनाई भले कुछ दो चार दस पांच दस क्षण के लिए हो, अपने काल के लिए अपने आप को भूल जाइए केवल प्रभु की अनुभूति हो आप धीरे से रुकेंगे आज की उपासना में आसन में कैसी स्थिति रही कितनी देर के लिए स्थिर हो पाया और सुखद स्थिति की अनुभूति हुई प्रभु के साथ निरीक्षण करके देखेंगे प्राणायाम में कितने काल के लिए मन को प्राण के साथ साथ रोक पाया प्राणायाम के बाद कैसी अनुभूति हुई प्रत्याहार के समय इंद्रियां मन वस नहीं या नहीं रहे उसका अवलोकन करेंगे धारणा में मन को एक ही केंद्र बिंदु पर टिकाने में समर्थ हुआ या नहीं हुआ कितनी देर तक एक स्थान पर मन को टिकाया ध्यान के समय प्रभु की अनुभूति हुई या नहीं अन्य विचार उत्पन्न किया या नहीं उत्पन्न किया तो रोकने में समर्थ हुआ या नहीं हो पाया कितनी सफलता मैंने समाधि में जैसे ऋषि लोग अनुभव करते हैं क्या क्षण भर के लिए भी मैं अनुभव करने में समर्थ हुआ या नहीं आज की उपासना में सबसे अच्छी अनुभूति को स्मरण कीजिए किस समय आपको सबसे अच्छी अनुभूति हुई है उस स्थिति को दोबारा एक बार बनाइए और उपासना की ये अच्छी अनुभूति हमारी संपत्ति है हमारी पूंजी है व्यवहार काल में भी मध्य मध्य में इसको स्मरण करेंगे ये हमारे आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं आप कृतज्ञता का भाव हे परमेश्वर आपकी कृपा से हम आपकी उपासना करने में समर्थ हो पाए आज की उपासना में जो भी सफलता मिली है उसका श्रेय प्रभु आपको ही समर्पण करता हूं हे परमात्मा आप हमारे पिता है माता है आप दयालु हैं आप हम पर दया कीजिए नित्य प्रति हम आपकी उपासना में उत्तर उत्तर उन्नति को प्राप्त करें और अंत में आपका परम पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाएं ऐसी कृपा कीजिए प्रभु यही याचना है यही प्रार्थना समर्पण के दो पंक्तियां बोलेंगे। भाव बना लीजिए प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्रभु पर जीवन पर है सारा जी चले हमे नक्षण में बड़े चले हमरुके नक्षण में हो आज की में कोई अहम मेरा देते